रास्ति ये शैक्षिक अनुस अंधानेवं प्रशिक्षन परिशत के, केंद्री ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित, प्रस्त है कक्षा एक के छात्रों के लिए कारिकरम पहे लिया, आलेक टेजवाला गोयल का है, इसे प्रस्त कर रही है अजीत � दोस्तों जय हिंद तो लो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं कुछ पहेलियां हम दोस्तों इन पहेलियों को तुम ध्यान से सुनना और इनके जवाब देना चलो दोस्तों तैयार हो जाओ पहली पहेली सुनने के लिए तैयार हो ना हम चलो सुनो और बताओ ये कौन है ली छतरी लिए खड़ा हूं सब छतरी मेरी में रहते सूरज चंदा झिलमिल तारे Mèri hi gaudi me boste Baccio nàm bataoge Ounche tu m'uthajaoge Nieli chheteri li'e kha'da ho Hi hi hi hi hi ha भाई पहचान गए ना नहीं पहचाने अरे दोस्तों नीली छतरी लिए कौन खड़ा है बताओ बताओ कुछ दोस्त तो बता रहे हैं लेकिन कुछ दोस्त नहीं बता पा रहे अरे सब बताओ हम आकाश बिल्कुल थी अच्छा दोस्तों जानते हो आकाश और कौन-कौन से नामों से जाना जाता है हम्म कोई बता सकता है आसमान नभ हम्म और अब दोस्तों तैयार हो जाओ दूसरी पहेली सुनने के लिए तैयार हो ना हम्म <laughs> लो सुनो आसमान की खिड़की से रात को जहांका करता हूँ आँख मिचोनी सारों के संग बच्चों खेला करता हूँ अपनी चम चम किर्णों से सब को धन लग देता हूँ आसमान की खिड़की से रात को झांका करता हूं आंख में जो नीतारों के संग बच्चों खेला करता हूं अपनी चमचम किरणों चम से सबको ठंडक देता हूं बताओ तो ये कौन है बताओ बताओ अरे जोर से बताओ हम्म बिल्कुल ठीक चांद चंदा मामा अच्छा दोस्तों चांद को और क्या कहते हैं बताओ हम्म चंद्रमा एक नाम और बताएं शशि दोस्तों एक नाम और है चांद का तुम बता सकते हो हम्म मैं बताऊं रजनीश अब जरा एक बात और बताओ बताओगे ना चांद कब दिखाई देता है हम दिन में या रात में रात में अच्छा अब जरा यह बताओ चांद जब पूरा दिखाई देता है तो उस दिन को क्या कहते हैं जब पूरा दिखाई देता है चांद बताओ बताओ हम पूर्णमासी यानी पूर्णिमा और अब ये बताओ कि चांद कब दिखाई नहीं देता हम जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं अमावस्या क्या कहते हैं अमावस्या और अब दोस्तों तैयार हो जाओ तीसरी पहेली के लिए चलो दोस्तों सुनो यह तीसरी पहेली और बताओ यह कौन है among me. समझ गए सब नहीं समझे समझ गए अच्छा तो फिर बताओ जरा जोर से बताओ हम तारे टिमटिम करते छोटे-छोटे तारे रात को दिखाई देते हैं ना हम अच्छा अब चौथी पहेली सुनो और बताओ ये कौन है बताओ बताओ हम सागर से पानी लाते हम सागर से पानी लाते उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते आसमान में दौड़ लगाते आसमान में दौड़ लगाते झम झम झम झम पानी बरसाते प्यारे बच्चों नाम बताओ जाता लेकर घर को जाओ जारे बच्चों नाम बताओ जाता लेकर घर को जाओ अरे जाओ ना ये तो सब पहचान गए होंगे हम ये हैं बादल दोस्तों तुम तो बहुत होश्यार हो गए हो अच्छे जरा आप एक बात तो बताओ जब बादलों की आवाज आती है तो उस आवाज को क्या कहते हैं हम बताओ जब बादलों की आवाज आती है तो उस आवाज को क्या कहते हैं हम बादलों का गड़गड़ाना <laughs> अरे दोस्तों मैं तुम्हें सुना रहा हूं एक गीत दोस्तों यह गीत तुम सुनो और कोशिश करो कि तुम भी इस गीत को गा सको हम कोशिश करना इस गीत के साथ-साथ गाने की चलो दोस्तों सुनो यह गीत आओ बच्चों कदम बढ़ाओ हिंदुस्तान हमारा है आओ बच्चों मिलकर गाओ भारत देश हमारा है आओ बच्चों कदम बढ़ाओ हिंदुस्तान हमारा है आओ बच्चों मिलकर गाओ भारत देश हमारा है क्या bolle sundiya bolle hindustan hamara hai hindustan hamara hai hindustan hamara hai hindustan बच्चों कदम बढ़ाओ हिंदुस्तान हमारा है आओ बच्चों मिलकर गाओ भारत देश हमारा है क्या भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है गैया बा बोला हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान हमारा है काला मोटा हाथी बोला आओ बच्चों कदम बढ़ाओ हिंदुस्तान हमारा है आओ बच्चों मिलकर गाओ भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है खेतों से किसान बोला मां से जवान बोला भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है भारत देश हमारा है, है। भारत देश हमारा है आओ बच्चों कदम बढ़ाओ हिंदोस्तान हमारा है आओ बच्चों मिलकर गाओ और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो भाई जरा जोर से कहो जय हिंद